अध्याय 12 धार्मिक नियमों के पालन से ज्यादा दूसरों की चिंता जरूरी उस समय प्रभु यीशु आराम दिवस के मौके पर खेतों में से होकर जा रहे थे उनके शिष्यों को भूख लगी तो वे गेहूं की बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे यह देखकर फरीसी धार्मिक पंथ के लोगों ने प्रभु यीशु से कहा देखिए आपके शिष्य वह काम कर रहे हैं जो आराम दिवस पर करना मोशे के नियम और शिक्षा के अनुसार मना है प्रभु यीशु ने उनसे कहा क्या तुम लोगों ने परमात्मा ग्रंथ की उस घटना के बारे में नहीं पढ़ा कि भूख लगने पर राजा दाविद और उनके साथियों ने क्या किया था राजा दाविद परमात्मा के पवित्र स्थान के आंगन में आए और उसे और उसके साथियों को परमात्मा को चढ़ाई गई पवित्र रोटियां दी गई और उन्होंने उन रोटियों को खाया जबकि इन पवित्र रोटियों को केवल पुरोहित ही खा सकते थे और क्या तुमने मोशे के नियम और शिक्षा में यह नहीं पढ़ा है कि आराम दिवस के मौके पर भी पुरोहित मंदिर में काम करते हैं लेकिन कोई नहीं कहता कि उन्होंने पाप किया है मैं तुमसे कहता हूं यहां जो कुछ घट रहा है वह मंदिर से भी बड़ा है परमात्मा ग्रंथ में लिखा है मैं चाहता हूं कि तुम चढ़ावे से ज्यादा दूसरों की चिंता करने पर ध्यान दो अगर तुम इसका सही अर्थ जानते तो निर्दोष को दोषी ना बताते क्योंकि तेजस्वी मानव पुत्र आराम दिवस का भी मालिक है लकवा मारे मनुष्य का स्वस्थ किया जाना वहां से प्रभु यीशु आगे बढ़े और वह यहूदी सत्संग भवन में गए वहां एक मनुष्य था जिसके हाथ को लकवा मार गया था और वह उस हाथ से कुछ काम नहीं कर पाता था कुछ फरीसियों ने प्रभु यीशु की गलती पकड़ने के लिए उनसे पूछा, क्या आराम दिवस के मौके पर किसी को स्वस्थ करना मोशे के नियम और शिक्षा के अनुसार सही है उन्होंने उत्तर दिया तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास एक ही भेड़ हो और अगर वह आराम दिवस के मौके पर गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले तो मनुष्य भेड़ के मुकाबले बहुत कीमती है इसलिए आराम दिवस के मौके पर भलाई करना मोशे के नियम और शिक्षा के अनुसार सही काम है तब प्रभु यीशु ने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा उसने हाथ बढ़ा दिया और वह हाथ दूसरे हाथ के समान पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तब फरीफी बाहर चले गए और प्रभु यीशु के विरुद्ध साजिश करने लगे कि किस प्रकार उनको मार डालें परमात्मा का सेवक तुम्हें न्याय दिलाएगा यह जानकर प्रभु यीशु से चले गए बहुत लोग उनके पीछे हो लिए और उनमें से जो बीमार थे उन सब को प्रभु यीशु ने ठीक कर दिया लेकिन प्रभु यीशु ने उन लोगों को चेतावनी दी कि, कि किसी को मत बताना कि वह कौन है इस प्रकार परमात्मा द्वारा किया गया वादा पूरा हुआ जो उन्होंने परमात्मा के प्रवक्ता या के माध्यम से किया था मेरे सेवक को देखो जिसे मैंने चुना है मेरा प्रिय जिससे मैं बहुत खुश हूं मैं अपना पवित्र आत्मा उसे दूंगा और वह सभी समाज के लोगों पर न्याय की घोषणा करेगा वह लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा न ही उन पर चिल्लाएगा वह सार्वजनिक जगहों पर लोगों का ध्यान भी अपनी ओर नहीं खींचेगा। वह उन लोगों के साथ कोमल व्यवहार करेगा जो कमजोर हैं। वह उस व्यक्ति को जोश से भरेगा जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक पृथ्वी के सब लोगों को न्याय न मिल जाए और दुनिया के हर समाज के लोग उसके नाम पर आशा रखेंगे शैतान के राज्य में सेंध तब लोग एक अशुद्ध आत्मा से जगड़े मनुष्य को जो अंधा और घूंगा था प्रभु यीशु के पास लाए प्रभु यीशु ने उसमें से अशुद्ध आत्मा निकाल दी और उसे स्वस्थ कर दिया और वह मनुष्य बोलने और देखने लगा इस पर सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी कहीं यही हमारे मुक्तिदाता तो नहीं जो राजा दावित के वंशज हैं किंतु जब फरीसियों ने यह सुना तो वे बोले इस व्यक्ति को बाल जबुल शैतान से शक्ति मिली है जो अशुद्ध आत्माओं का शासक है इसलिए वह अशुद्ध आत्माओं को निकाल सकता है प्रभु यीशु ने उनके मन के विचार जानकर उनसे कहा जिस देश में फूट पड़ जाती है वह नाश हो जाता है और जिस नगर या घर में फूट पड़ जाती है तो वह बर्बाद हो जाता है यदि शैतान ही किसी व्यक्ति में से शैतान को बाहर निकालता है तो वह अपना ही विरोधी हो जाएगा फिर उसका राज्य कैसे स्थिर रहेगा अच्छा यदि मैं बाल जबूल द्वारा अशुद्ध आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे शिष्य किसके द्वारा अशुद्ध आत्माओं को निकालते हैं इसलिए तुम्हारे चेले ही तुम्हें गलत साबित करेंगे परंतु यदि मैं परमात्मा की पवित्र आत्मा द्वारा अशुद्ध आत्माओं को निकालता हूं तो मेरा यह कार्य साबित करता है कि परमात्मा का साम्राज्य तुम्हारे बीच पहुंच चुका है कोई भी ताकतवर आदमी के घर में घुसकर उसकी चीजों को कैसे चुरा सकता है जब तक कि वह पहले ताकतवर आदमी को बांध न ले तभी वह सब कुछ ले सकता है जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ भेड़ो को इकट्ठा नहीं करता वह उन्हें मुझसे दूर ले जाता है इस कारण मैं तुमसे कहता हूं लोगों को हर एक पाप और अपमान की माफी मिलेगी पर परमात्मा की पवित्र आत्मा का अपमान करने की माफी नहीं मिलेगी जो मनुष्य तेजस्वी मानव पुत्र की बुराई करेगा उसे माफी मिल सकती है परंतु जो व्यक्ति पवित्र आत्मा का अपमान करेगा उसे ना तो इस संसार में और ना आने वाले संसार में माफी मिलेगी तुम्हारे शब्द तुम्हारे चाल चलन का आईना होते हैं अगर पेड़ अच्छा है तो उसका फल भी अच्छा होगा अगर पेड़ खराब है तो उसका फल भी खराब होगा पेड़ का फल दिखाता है कि पेड़ अच्छा है या बुरा अरे जहरीले सांपों के बच्चों तुम में बुराइयां भरी हुई हैं तो तुम अच्छी बात कैसे कह सकते हो क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह से निकलता है अच्छा व्यक्ति अपने मन के अच्छे खजाने से अच्छी बातें निकालता है और बुरा व्यक्ति अपने मन के बुरे खजाने से बुरी बातें निकालता है मैं तुमसे कहता हूं जो इंसान दूसरों को दुख पहुंचाने वाली बातें बोलेगा अच्छे और बुरे कर्मों के न्याय के दिन उसको अपना हिसाब देना होगा क्योंकि तुम अपनी बोली के कारण ही निर्दोष या दोषी साबित होगे समय रहते सबसे महान को पहचान लो तब कुछ धर्मगुरुओं और फरीसियों ने प्रभु यीशु से कहा गुरुजी हम आपसे कोई निशान या चमत्कार देखना चाहते हैं जिससे पता चले कि परमात्मा ने आपको भेजा है लेकिन प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि इस पीढ़ी के लोग बुरे हैं और परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं ये लोग निशानी और चमत्कार देखना चाहते हैं परंतु इन्हें परमात्मा के प्रवक्ता योना के उदाहरण की निशानी के अलावा कोई अन्य निशानी नहीं मिलेगी जैसे योना तीन दिन और तीन रात एक बड़ी मछली के पेट में रहा उसी प्रकार तेजस्वी मानव पुत्र तीन दिन और तीन रात धरती के गर्भ में रहेगा जिस दिन परमात्मा अच्छे और बुरे कर्मों का न्याय करेंगे निन्वे शहर के लोग तुम्हारी पीढ़ी के विरुद्ध खड़े होंगे और तुम्हें दोषी ठहराएंगे क्योंकि निन्वे के लोगों ने परमात्मा के प्रवक्ता योना से परमात्मा का संदेश सुनकर अपने बुरे कर्मों से पश्चाताप किया लेकिन तुमने पश्चताप नहीं किया भले ही यहाँ कुछ बड़ी घटना घट रही है जो योना की घटना से भी बड़ी है जिस दिन परमात्मा सब लोगों का न्याय करेंगे दक्षिण देश की रानी भी इस पीढ़ी के विरुद्ध खड़ी होगी और दिखाएगी कि वे दोषी हो क्योंकि वह रानी राजा शलोमो की बुद्धि से भरे शब्दों को सुनने के लिए बहुत दूर से आई थी और यहाँ राजा शलोमो से भी कोई महान है परंतु तुम लोगों ने उनकी ना सुनी खाली मन अशुद्ध आत्माओं को आकर्षित करता है प्रभु यीशु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा जिस मनुष्य के शरीर को अशुद्ध आत्मा अपना घर मानती है जब वह उस शरीर को छोड़कर निकलती है तब वह सुनसान बंजर जगह की तलाश में भटकती रहती है जगह न मिलने पर कहती है मैं उस घर को जहां से मैं निकली थी लौट जाऊंगी वह लौटकर जब उस घर को साफ सुथरा और खाली पाती है तब वह जाकर अपने से अधिक बुरी सात और अशुद्ध आत्माएं ले आती है वे मनुष्य में घर बनाकर रहने लगती है और उस मनुष्य की दशा पिछली दशा से भी बदतर हो जाती है इस पीढ़ी के बुरे लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा प्रभु ये की आत्मिक माता और भाई बहन उस समय प्रभु ये भीड़ से घिरे हुए थे और लोगों से बातें कर रहे थे उनकी माता और भाई बाहर खड़े थे और वे उनसे मिलना चाहते थे किसी ने उनसे कहा गुरुजी आपकी माता और भाई बाहर खड़े हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु ये ने कहा कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई फिर अपने शिष्यों की ओर हाथ से इशारा कर कहा देखो ये भी तो मेरी माता और मेरे भाई हैं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे पिता परमात्मा की इच्छा के अनुसार काम करता है वही मेरा भाई बहन और माता है